विनय पत्रिका गंगा स्तुति जय जय भगीरथ नुनिचय चकोरचंदिनी नरनाग विभुत बंदिनी जय जन्मुबा विष्णुपद सरोजासी ईशीस पर विभाषी जिपथ गासी पुण्यराशि पापचालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रेतापहारी भवर पर बिहंग तर तरंग मालिका पुर्जन पुजोपहार शोभित शि धवल धार भार भक्त कल्प थालिका निज तटवासी बिहंग जल थर चर पशु पतंग कीटकटिल सपालिका तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवं सबीर बिचरत मतदे मोह महिष कालिका हे भगीरथ नंदनी तुम्हारी जय हो जय हो तुम मुनियों के समूह रूपी चकोरों के लिए चंद्र का रूप हो मनुष्य नाग और देवता तुम्हारी वंदना करते हैं हे जन्नु की पुत्री तुम्हारी जय हो तुम भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हो शिव जी के मस्तक पर शोभा पाती हो स्वर्ग भूमि और पाताल इन तीन मार्गों से तीन धाराओं में होकर बहती हो पुण्यों की राशि और पापों को धोने वाली हो तुम अगाध निर्मल जल को धारण किए हो वह जल शीतल और तीनों तापों का हरने वाला है तुम सुंदर भवर और अति चंचल तरंगों की माला धारण किए हो नगर निवासियों ने पूजा के समय जो सामग्रियां भेंट चढ़ाई है उनसे तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा शोभित हो रही है वह धारा संसार के जन्म मरण रूप भार को नाश करने वाली तथा भक्ति रूपी कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए धालधा रूप है तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी जलचर थलचर पशु पतंग कीट और जटाधारी तपस्वी आदि सबका समान भाव से पालन करती हो हे मोहरूपी महिषासुर को मारने के लिए कालिका रूप गंगा जी मुझ तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दो जिससे वह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर पर विचरा करे जयति जय सुर सरी जगद खिल पावनी विष्णुपजप मकंद अंबुवर बहसी दुखदहसी अघ बृंद विद्राविणी मिलित जलपात्र यजयुक्त हरिचरण गिरज वर वारित पुरारिथिधामिनी जन्नु कन्याधन्यपुण्यत सगर सुतभूधर द्रोण विदरणी बहुना यक्ष ग्धर्व मुनि किगधनुज मनुज मज्ज सुकितुंजयित कागसोपान विज्ञान ज्ञान, ज्ञान प्रदेश मोह मद मदन पाथो जिमयामिनी हरत गंभीर वाणी दुहतीरवर मध्यधारा विशदिरा नील पर्यकृत शयन सरपेश जनु सहस सी सवली स्रोत सुर स्वामी अमित महिमा अमितूपावली मुकुटमिबंध्यत्रैलोकपथ पथगामिनी दे रघुबीर पद प्रीत निर्भर मातु दास प्रीतिर्भर मात दासहरणी भामिनी हे गंगा जी तुम्हारी जय हो जय हो तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो विष्णु भगवान के चरण कमल के मकरंद रस के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो दुखों को भस्म करने वाली और पापों के समूह का नाश करने वाली हो भगवान की चरण रस से मिश्रित तुम्हारा निर्मल सुंदर जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में भरा रहता है तुम शिव जी के मस्तक पर रहने वाली हो हे जाह्नवी तुम्हें धन्य है तुमने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो तुम्हारे अनेक नाम हैं, जो यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दैत्य और मनुष्य अपने स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं तुम स्वर्ग की निसेनी हो और ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली हो मोह मद और कामरूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशु ऋतु के रात्रि हो तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने वेद के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को सुख पहुँचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है यह ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नीले रंग के पलंग पर सहस्त्र फन वाले शेष नाग सो रहे हैं हे देवताओं की स्वामिली तुम्हारे हजारों सोते शेष जी की फनावली जैसे शोभित हो रहे हैं तुम्हारी असीम महिमा है अगणित रूप हैं, राजाओं के की मुकुटमढ़ियों से तुम वंदनीय हो हे तीनों मार्गों से जाने वाली हे शिवा प्रिय शिव प्रिय हे भा भा बारि जनि मुझ तुलसीदास को श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्न प्रेम दो हर निपाप त्रिविधता सुधास तर तरंगल सतर के से तो बिन जग कल जुग का घोर भव अपार सिंधु तुलसी हे गंगा जी स्मरण करते ही तुम पापों और दैहिक दैविक, दैविक भौतिक इन तीनों तापों को हर लेती हो आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फली हुई कल्पलता के सजेश तुम पृथ्वी पर शोभित हो रही हो अमृत के समान मधुर एवं मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा के थवल, धारा शोभा पा रही है, उसमें निर्मल रामचरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही है हे जगत जन्य गंगा जी तुम न होती तो पता नहीं कलयुग क्या क्या अनर्थ करता और यह तुलसीदास घोर अपार संसार सागर से कैसे तरसी सबससी त्रिपथ लससी नभपथ पाताल धरणी सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन मंगल करणी देखत दुख दोस दुरीत दाह दारिद धरणी सगर सुवन सा सति समनी जल रिधि जल भरणी महिमा की अवधि करस बहु विधि हरिहरि तुलसी करुबा विमल बिमल बारी बरनी हे गंगा जी तुम शिवजी के सिर पर विराजती हो आकाश पाताल और पृथ्वी इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभामान होती हो देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो तुम देखते ही दुख दोष पाप ताप और दरिद्रता का नाश कर देती हो तुमने सगर के साठ हजार पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया जल जलनिधि समुद्र में तुम सदा जल भरा करती हो ब्रह्मा के कमंडलों में रहकर विष्णु के चरण से निकलकर और शिव जी के मस्तक पर विराज कर तुम्ही तीनों की महिमा बढ़ा रखी है ए गंगा जी जैसा तुम्हारा निर्मल पापनाशक जल है तुलसीदास की वाणी को भी वैसी ही निर्मल बना दो जिससे वह नाशक रामचरित का गान कर सके